ह एक झिरो का चौतालीसवा भाग नवाध्याय पृथ्वी पर जीवन की कालावधि पूर्व कल्प यानी प्री कैमरियन पीरियड सत्तावन करोड़ से चार दशमलव पांच अरब वर्ष पूर्व तक इस कल्प में महाद्वीपों वायुमंडल और महासागरों का निर्माण हुआ इसी कल्प में पहली बार बैक्टीरिया और नामक एक जीव के पूर्वज प्रोक्रियोटिस का विकास हुआ इस कल्प में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी यूक्रियोट नामक जीवों में नाभकीय केंद्रक और नाभकीय झिल्ली प्रकट हुई सरल जीव व पौधे जैसे फफूंद, बैक्टीरिया जेरीफिश कशाभी अमीबा वम्ब्स और स्पंज जैसे अक्सर के प्राणियों का विकास इस दौरान हुआ पुराजीवी महाकल्प इरा 25 करोड़ से सत्तावन करोड़ वर्ष पूर्व तक कल्प 50 करोड़ से सत्तावन करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समयावधि में बहुकोशीय जीवन फला फूला पहले ट्रेलोबेस ब्रैकबोपोडस टलोईडस यानी चक्रीय शैल वाला मोलास्का सीपियोम घों घोम पपटदार गैस्ट्रोपेट प्रवाणोम और प्रोटोजोआन प्राणियों का विकास इसी कल्प में हुआ था आडोविशियन कल्प तैतालीस दशमलव आठ करोड़ से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस कल्प में धरती पर आरंभिक प्राचीन जीवन प्रकट हुआ महासागरों में प्राणियों का विकास इसी दौरान हुआ पहली स्टारफिश, सी ग्राइजो बिना जबड़ों वाली मछलियां, शुलाभ इसी दौरान प्रकट हुए थे सिल्यूरियन कल्प चालीस करोड़ से दशमलव आठ करोड़ वर्ष पूर्व तक इसी समयावधि में धरती पर आरंभिक पेड़ पौधे और कीटों का उद्भव हुआ फर्न शार्क बोनीफिश और बिच्छू इसी कल्प में प्रकट हुए थे डिवोनियन कल्प 36 करोड़ से चालीस दशमलव आठ करोड़ वर्ष पूर्व तक मकड़ियों दीमकों और का इसी कालावधि में हुआ थारस कल्प अट्ठाईस दशमलव छ करोड़ से छतीस करोड़ वर्ष पूर्व तक धरती पर पहले वास्तविक सरिस प्रकट हुए सिनेपिड यानी बड़े और मजबूत मांसपेशियों से बने जबड़ों वाले जो जैसे दिखते हैं इस कल्प में प्रकट हुए थे। इसी दौरान बनने लगा था परमियन कल्प 25 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक विनाश द्वारा संख्या में जीवन समाप्त हुआ लगभग 90 प्रतिशत जीव समाप्त हो गए थे इस दौरान मछली के समान पाल वाले सरस रूपों का आविर्भाव हुआ